नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो बातें नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो विषय लेंगे करियर इन एजुकेशन के बारे में करियर इन एजुकेशन में जब भी हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग चैप्टर के बारे में बात करते हैं अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग करियर इन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और करियर इन एजुकेशन में जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल जो है टीचिंग एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है और इसमें बहुत सारे विकल्प आज हैं ऑनलाइन स्टडी करना भी होता है ऑनलाइन आपको टीचिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो आइए उसके बारे में हम लोग जो है आज हमारे साथ विशेष एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं जोश्ना जी लुधियाना से आप टीचिंग फील्ड में अपना विशेष सेवा दे रहे हैं तो हम लोग आपके अनुभवों को सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज का जोशना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति कैसे है आप बहुत अच्छे जी जी और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए वर्तमान समय आप क्या करते हैं जी मैं टीचर हूँ एक और मैं 10 कंट्रीज़ में टीच करती हूँ जिसके अंदर सिंगापुर फिलीपींस यूएसए यूके कनाडा कैनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी है उसमें दुबई मैं टीच करती हूँ और मैं करीब साढ़े चार साल से इस फील्ड में हूँ मैं कोडिंग एंड मैथमेटिक्स की आ, प्रैक्टिस करवाती हूँ बच्चों को तो एकेडमिक्स जैसे स्कूल के बाहर बच्चे अगर ट्यूशंस लेना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं बिकॉज स्कूल में मोस्टली कोडिंग शुरू नहीं कराया जाता बचपन में हर स्कूल में ऑल्दो यूएसए में कई स्कूल्स के अंदर बचपन से ही कोडिंग शुरू कराई जाती है बट सब जगह नहीं है तो hmm. वर्ल्ड में अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हम ज्यादा टेक्निकल टेक्निक की तरफ जा रहे हैं जी ठीक है। और कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट uh, सब्जेक्ट होने वाला है फ्यूचर के अंदर hmm. तो पेरेंट्स ऑलरेडी रेडी है अपने बच्चों को इस तरफ ले जाने के लिए सो कोडिंग एक अगर आप सामान्य भाषा में कहें तो वो एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है तो उसमें हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को तो छोटे बच्चों को बहुत इजी एप्स बनाना वेब पेजेस बनाना ये सब सिखाया जाता है गेम्स बनाना हम्म हम्म और साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं जिसमें कई बच्चों जैसे उनको मुश्किल आती है मैथमेटिक्स समझने में तो कई नई ट्रिक्स के साथ हम उनको मैथमेटिक्स करवाते हैं जिससे उनकी मैंटल मैथेमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाती है तो उनको मल्टीप्केशन डिवीजन वो सिर्फ दिमाग में ही कर पाते हैं और तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मैथेमेटिक्स में अच्छे हों तो मोस्टली जो हम इंडियन पेरेंट्स हैं जो बाहर भी रहते हैं फॉरन में तो नहीं, नहीं। बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं towards mathematics and coding की तरफ, बिकॉज वो दे जानते हैं कि फ्यूचर यही है तो इसमें मेन एक्चुअली में जैसे कि आपने कहा मेंटली बच्चे तैयार हो जाते हैं मैथमेटिक्स के लिए तो उसमें करते क्या है किस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं Uh, जी हाँ उसके लिए क्या होता है कि हम पहले एक फाइल ऑलरेडी बना के रेडी रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे फन कार्टून्स भी होते हैं और एक स्टोरी बना लेते हैं हम उसको कि जैसे मान लो एक पापा पिग है ना वो जा रहा है बच्चा मिला उसको उसने उसको कुछ डॉलर्स दिए वो डॉलर्स में से उससे इतने डॉलर यहाँ खर्च कर दिए कर दिए तो स्टोरी की तरह फिर हम उसको बताकर मेंटली सिखाते हैं कि टें हाउ आप मेंटली कैसे सोल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक्स होती है तो इसे बच्चा सिर्फ दिमाग में कर पाता है अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और ये बच्चों को मना एकदम से जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते उनको ही सिखाना शुरू कर सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में जैसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जिसमे तो आप एटेक सर्च कर सकते हो और इनमें अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो वो आप आपके पास तो चार घंटे हैं छह घंटे हैं दस घंटे हैं तो जितना घंटा आप दे सकते हो अपने काम को तो बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं ऑल्दो mm -hmm. हाँ आपको पंचुअलिटी का एक ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्लासेस टाइम पे लें ताकि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे बेसिकली आपके साथ तो इट्स लाइक अ ट्यूशन बट इट्स कॉस्टली इन अब्रॉड तो दे प्रेफर इंडियंस बिकॉज आई थिंक हम ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं इंडियंस बहुत <laughs> सिखाने में क्योंकि हम राह चलते भी बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं एक दूसरे को कि आप अपनी लाइफ में ये कर लो तो वे आर गुड टीचर्स एंड दूसरा लाइक like, इनको सस्ता पड़ता है बिकॉज वी टेक लाइक फिफ्टीन डॉलर ट्वेंटी डॉलर डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट यू टेक एंड क्लास यू टेक बट उनके यहाँ इट्स इट्स कॉस्टली टाइम टेक अप टू अराउंड सिक्सटी तो उनको बहुत चीप भी पड़ता है प्लस उनको ईजी रहता है तो so, आप ये खुद भी कर सकते हो मतलब अपना खुद का रिज्यूमे बनाकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उस पर डाल सकते हो और खुद आप ले सकते हो कंपनी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंट जो पैसे हैं वो कंपनी वो ले लेगी ले। हाँ और कई जो एटेंट कंपनी है वो प्रॉपर्ली आपको हायर करेंगी और आपको पेड क्लास के हिसाब से पैसे मिलेंगे या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इतने आवाज काम करो तो इतने पैसे लेंगे तो जो सी स्लैब में आप फिट बैठते हैं वो चूज कर आप सेट कर सकते हैं जी बिल्कुल जी जोशना जी।, जी।, जी।, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से ये ऑनलाइन जो है टीचिंग प्लेटफॉर्म है और अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है और आपने कहा कि आप वर्किंग आवर्स भी ले सकते हैं या फिर आप जो है पैकेज के हिसाब से भी काम कर सकते हैं या खुद का आप स्टार्ट करेंगे तो कंपनी जहां पर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज वो अपना कमीशन लेंगे बाकी आप अपना जो है टीचिंग का जितना भी आपका बनता है वो आपको डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा तो आइए इस फील्ड में जैसे कि एजुकेशन फील्ड में आपको क्या पहले से आपने सोच के रखा था कि नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ आ, स्टोरी बनी है और आप इस फील्ड में जुड़े हाँ, जैसे कहते हैं डेस्टिनी तो डेस्टिनी अट्रैक्ट्स तो मैंने सोचा था बचपन से कुछ बनूंगी बट टीचर नहीं बनूंगी बट जो आपकी डेस्टनी होती है I can say कि मैं अपने top rated teachers में हूँ मैं। किंतु thousands वार? we have teachers, तो <laughs> मैं to top rated में अभी चल रही हूँ। इसका मतलब है parents are satisfied, they are happy and the company is very <laughs> happy with me like we are going on with like around from four and half years we still going on। तो अच्छा है मतलब हाँ but the working hours you have to manage because if you want to work in USA तो उनके हमारे साढ़े बारह घंटे का फर्क है। बिल्कुल। तो it takes around कि आप अमृत वेला सुबह के बाद साढ़े पांच कोई या पांच बज वर्किंग uh, स्टार्ट कर सकते हैं करीब 9 बजे तक उनके वहाँ चार टाइम जोन है पैसिफिक ईस्टर्न कैलिफोर्निया एंड तो आप जैसे भी आपको सूट करता है आप उसको काम कर सकते हैं हाँ रात को भी कर सकते हैं करीब 9 बजे के बाद बट उनके यहाँ मॉर्निंग आवर होते हैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं uh, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो जैसे uh, कई इंडियन पेरेंट होते हैं जैसे आपकी लोकल भाषा मान लो कन्नड़ है Uh, वो नहीं आती बच्चों को बिकॉज बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए पड़े हुए नहीं। नहीं। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी जाने कन्नड़ जाने करने, ना जो भी लैंग्वेज है पंजाबी जाने तो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं बिकॉज वो उनकी मदर लैंग्वेज है तो आप आपको इसमें भी आप पढ़ा सकते हो तो आप जिसमें कम्फर्टेबल हो कुछ भी पढ़ा सकते हो आप बस बेसिकली ये है कि आपका टेक्निक बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी अप्रोच बहुत स्वीट होनी चाहिए आप मीठे होने चाहिए क्योंकि फॉरन में स्कोल्डिंग डांटते नहीं है वो बच्चों को कोई <laughs> कोई हम कोई भी उनको सजा नहीं दे सकते हैं तो प्यार प्यार से, प्यार प्यार से से बाबा कहते चलिए एक बहुत ही यूनिक बात आपने बताया कि वहां पर बच्चों को डांट भी नहीं सकते और प्यार से ही समझाना होता है तो जितना प्यार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो उतना आपको जो है फॉरन में टीचिंग का ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक छोटा सा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सब के लिए उसके बाद फिर से जोश ना जिससे बात करेंगे इसी विषय पर आप हैं वन करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है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 मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे कर चले गए वो भी एक पल का हिस्सा थे मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा गो तुम्हारा हिस्सा हूँ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 कल और आएंगे नजमों की फिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर इन एजुकेशन सेक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने पिछली बार बात कराया तो इंडियन फिलासफ़ी के अनुसार जो ट्रेंड है हम लोग उस विषय हिसाब से वो चीज़ें बात कर रहे थे कि भाई टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद जो है आप अपना करियर के बारे में अगर सोचते हैं तो आप बी या बी डिप्लोमा या डी भी कर सकते हैं तो इस तरह के कोर्सेज करके भी आप एजुकेशन में जुड़ सकते हैं लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे जुड़ना है क्या होता है ये आपको शायद पता नहीं होगा तो आज हम लोग उसी सीक्रेट को ओपन करने वाले हैं। ज्योश्ना जी हमारे साथ है। फिर से एक बार ज्योश्ना जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और मैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए क्या क्या उनके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए कौन बंदा जो है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सक्षम हो सकता है? जी बिल्कुल इसके लिए आपको कोई भी जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन बी या याड नहीं चाहिए होती है जी जी हाँ। आप अपने कोई भी जो आप सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज mm -hmm. अगर आप एक कंपनी के पास जाते हैं इस जॉब के लिए तो देख वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जज करते हैं बिकॉज एक टीचिंग स्टाइल जो है वो बच्चे को एंटरटेनिंग लगना चाहिए mm -hmm. उसको मजा आना चाहिए पढ़ने में वो रोज एक्साइटेड होना चाहिए आपके क्लास में आने के लिए तो वो पहली चीज इस पर ध्यान रखते है की बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है उसको पता ना चले एक घंटा कहाँ बीत गया क्लास तो ये उनका मेन होता है सेकंडली फिर वो आपकी सब्जेक्ट चेकिंग करते हैं कि आपकी सब्जेक्ट चेकिंग कैसी कमांड कितनी है आपकी hmm. और फिर थर्ड वो आपको टेक्निकल थिंग्स बताते हैं जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उस पे वर्क करने के लिए स्टाइलस को कैसे यूज करना है कैमरा को कैसे यूज करना है वो सब वो टीच करते हैं दे टेक इंटरनेट इंटरनेट टेस्ट कि आपका बहुत अच्छा होना चाहिए वो कट ब्रेक ना हो क्योंकि बार बार की इंटरनेट प्रॉब्लम हर क्लास में बच्चे का एक्सपीरियंस खराब करती है पेरेंट का बिल्कुल क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर बहुत कम प्रॉब्लम है वाई की तो हमारे पास अगर हो सकता है आप कर सकते हैं तो दो ऑप्शन रखे एक वाई ना चले तो दूसरा, दूसरा रखे, तो मैंने दो रखे है कि एक धोखा दे देता दूसरा <laughs> से हम कनेक्ट देते क्लास कर पाए <laughs> इससे एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो देखिए अगर आप अच्छा करते हैं तो पर्सन एक दूसरे को बताता है वहां माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत ज्यादा चलती है यहाँ भी चलती है खर्च करते हैं मार्केटिंग के लिए तो वो आप डायरेक्टली अच्छा काम करेंगे तो वो ही रिकमेंड करते हैं कि अब हमारे स्कूल का बच्चा है हमारे बिलिकल बच्चे बिलिकल का फ्रेंड है उसको पढ़ा दो तो धीरे धीरे आप ऐसे ग्रो करते हैं इसके साथ तो आपका पर्सनल बिहेवियर बहुत मैटर करता है स्टडीज में प्लस दूसरा हाँ आपको आप हर मटेरियल uh, के पहले अगर आप खुद पढ़ा रहे हैं तो उसको आप रेडी करें एक अच्छा सुंदर सा कलरफुल सा कुछ फाइल बनाएं जिसको देख के बच्चा एक्साइटेड और उसे फिर क्वेश्चन पूछें उसको फिल करवाएं उससे तो इस तरीके से uh, वो इंगेज रहेगा और वो मजा आएगा उसको और आप प्रिपेयर रहें क्लास से लिए अगर आप कहीं अटक गए क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली घर पर होते हैं तो मुझे लगता है की डिग्री से ज्यादा आपका परफॉर्मेंस और आपका जो है स्टाइल जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ही अच्छी तरह से क्यूँकी इंटरव्यू या फिर आपके जो राउंड होते हैं उसमें वही चीजें देखा जाता है आपको अगर आप ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि मैं चीज़ों को बहुत ही आसान करके कैसे समझा पाऊँ जी ना? तो वो आपको देखना है कि उसके जो टेक्निक्स है ट्रिक्स क्या हैं और कुछ चीज़ें आप जैसे एक्सपर्ट जोशना जी जैसे बहुत सारे टीचर्स होंगे ऑनलाइन पढ़ाते होंगे आप भी कभी उनको सुने देखें कि वो स्टाइल आपको थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा फिर उससे आप जो है अपना कुछ बना के आप तैयार कर सकते हैं और अपने एक तरीके से जो है आप बताएंगे तो ये यूनिकनेस क्योंकि हमेशा क्रिएटिविटी और यूनिकनेस को जो है तवज्जो मिलती है आप भी देखिए रोज़ एक ही सब्ज़ी अगर खाएंगे तो बड़ा मज़ा नहीं आएगा आप लगता है कि थोड़ा सा कुछ यूनिक होना चाहिए तो आप कुछ ना कुछ नए अलग अलग चीज़ें बना के खाते हैं हम लोग है ना तो वैसे ही है कि भाई आप टीचिंग में भी जो है आ, किसी चीज़ को आपको समझाना है तो थोड़ा अलग तरीके से बच्चों को हंसा के फुसला के कहानी के माध्यम से खेल के माध्यम से भी आप जो है बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं जैसे कि जी आप क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आप जो है बहुत सारे ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपका जो प्रेजेंटेशन जो है उसको अगर आप बहुत सारे कार्टूनस वग़ैरह एक छोटा सा वीडियो भी बताते हैं उससे भी आप जो है बहुत कुछ समझा सकते हैं छोटा सा खेल दिखा दिया और उसमें वो कितने बच्चे थे ये पूछ सकते हैं है ना तो वो सारी चीज़ें बच्चों का जो है इंटेलेक्चुअल जो है बच्चों का अटेंशन उस पर जाएगा कि कितने लोग खेल रहे हैं वो बता पाएं आप है ना तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है ऑनलाइन तो बहुत इनोसेंट होते हैं मतलब तेरा चौदह के साल तक बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं तो आपके लिए वो मम्मी पापा से भी ज़्यादा हाँ, हो जाते हैं आप उनके लिए तो तो तो बड़ा अच्छा तो है आप आप बच्चों बच्चों के के साथ क्योंकि के साथ क्योंकि में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको भी उतना ही लॉयल होना चाहिए उतना ही ट्रुथ होना चाहिए उतनी चीजें जो है क्योंकि एक बार फेथ हो जाता है तो आप बच्चों को जो भी समझाएंगे वो आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होके आते हैं तो एक बार आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो चीजें आसान हो जाते हैं उन्हें समझने में और आपको समझाने में भी आसान हो जाता है तो आई आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप Uh, आपको कुछ चैलेंजेस शुरू शुरुआत में जैसे कि आप बोल रहे थे कि भाई है, वो कुछ चार साल पहले कोरोना के टाइम पे ज्यादा हिट हुआ है हुँ, हुँ, हुँ। तो शुरू शुरू में um, मतलब वो कहते थे की हाँ अच्छा यूज करो अगर खराब हो जाता था तो कैंसिलेशन पॉलिसीज थी पर जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और बहुत मार्केट में उतर रही हैं तो हर कंपनी अच्छा अच्छा क्या है की लोग बहुत चीजों में बच्चों को डालते है जैसे हर बच्चा स्विमिंग सीख रहा है हर बच्चा एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखता है बजाने वाला डांस सीखता है बैले सीख रहा है और बहुत सारी बच्चे वहां चीजें करते हैं ड्राइंग क्लासेस भी इवन करते हैं बच्चे मतलब ये पर्सनली लोग स्पेंड करते हैं इतना बच्चों के ऊपर कि हमारे बच्चे ऑलराउंडर्स बने सॉकर खेलते हैं बच्चे बेसबॉल खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे तो वो बचपन से ऐसा बनाते हैं कि ये इन्जॉय करे बिकॉज दट इज ए वेरी मच बैलेंस इन स्टडीज जैसे इंडिया में हम बहुत ज्यादा पढ़ाई का बोझ है वहाँ पे वो बहुत बैलेंस स्टडीज करवाते हैं आपको चैलेंजेस yeah, yeah. मेरे को ये आए कि पेरेंट्स के साथ कॉम्युनिक कर, करना क्योंकि पहली बार जब एक फॉरेन पेरेंट को मिलते हो बिकॉज ah. उनकी मैंटेलिटी इंडियन नहीं होती है बट बिलीव मी वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो मैंने ये जाना है अब तक मिलकर एक बार आप, आपका वर्क कमिटमेंट अगर बहुत अच्छा है ना पेरेंट आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज उसके लिए उसका बच्चा पर्सनल चीज है hmm. प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुंग. तो जब वो बच्चे के लिए कोई चीज आ जाती है तो वो पर्सनल हो जाता है इमोशनल हो जाता hmm. है तो आपको वो उनके इमोशन का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को भी कभी हर्ट नहीं करना और पेरेंट का भी बहुत ध्यान रखना है और प्लस आप रिपोर्ट कार्ड जरूर बनाए जैसे हम भूल जाते हैं कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये बच्चा किस में अच्छा है किस में नहीं है तो ऑलवेज मेक नोट ऑफ यू नो वट वट यूर टीचिंग तो उसमें लिख लें कि ये टॉपिक मैंने करा दिया इसको और इसमें इसको ये ये प्रॉब्लम है मतलब इसका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा बच्चे का या फिर थोड़ा डर जाता है या फिर भूल बहुत जाता है तो ये चीज़ें आपको रखनी है बट कभी पेरेंट को अपने उनके बच्चे की सीधी बुराई ना बताए कि मैंने सीखा है कोई नहीं सुनना चाहता वो आप उनको लपेट के बात बताएं अच्छे कि ये बहुत अच्छा है यू you नो know? <laughs> कि थोड़ा सा इसमें ये ये चीज है पर उसकी ये चीज बहुत अच्छी है तो आप उसको ऐसे बताएं कि उनको तारीफे 80 परसेंट हो और 20 परसेंट करके थोड़ी थोड़ी बताएं कि हमें इस पे वो करना है इस पे बहुत करना है अगर आप हंड्रेड भी अच्छा बताएंगे तो वो कहेंगे अच्छा हमें बच्चों को क्लासेस की जरूरत ही है तो <laughs> <So, laughs> वो भी आपको बताना है कि हाँ, ये, है। बहुत है। आ, करना है। ये बहुत आप समझ जाते हो अब कि क्योंकि आजकल हर पेरेंट को क्या टेंशन है लाइफ में वो तो कमा ही रहे हैं ना उनको ये टेंशन मेरा बच्चे का कुछ हो जाए ये कुछ बन जाए अपनी लाइफ में एंड अब्रॉड में ऐसा है की वहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होती है हर बच्चा अपना कमाता है अपना घर बनाता है, अपना खुद होता है। <laughs> तो ज्यादा हाँ, हाँ, <laughs> तो उनकी, उनकी तो यही होती है कि हाँ बस ये जो भी करे अपनी लाइफ में कि अच्छा अर्न कर ले और कॉन्फिडेंट हो जाए कि टीचर हमारे बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा कर दो और कम्युनिकेशन करने के लिए आपका खुद का स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए बहुत सॉफ्ट और आपको मजाक करना आना चाहिए उनके छोटे चैलेंजेस हमारे पास आते रहते एक तो अगर आप पहली बार टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो नेटवर्क का आपको जरूर जैसे की ज्योश्ना जी ने बताया की एक के बजाय आपके पास दो कनेक्शन हो दो सिम हो या तो है ना तो दोनों से आप जो है एक बंद हो गया तो दूसरा आपको जो है स्टार्टअप रखने में कंटिन्यूटी इंटरनेट रखने में आपको हेल्प करेगा दूसरी बात है कि जब भी आप माता पिता से बात करें तो वो जो टेक्निक आपको बताएं उस तरह से आप जो है टेक्निकली बात करते हैं तो अच्छा रहता है ताकि आपका भी काम बने और उनका भी काम बने वो दोनों चीज़ों को आपको देखना है और बच्चियों को जितना आप जो है खुशी से पढ़ाएंगे और उनको बोलना सिखाएंगे आप तो वो चीज़ें जो है बहुत इम्पैक्ट करता है और क्योंकि वो उसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट है अगर बच्चा अच्छे से अपनी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे उनके साथ में तो इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो सकती है ना तो ये चीज़ें हैं अगर आप बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखा दें तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक वक्त हो गया है ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते हैं लेकिन तब तक आप मैं चाहूँगा कि गीत के साथ आप नोट करें कि क्या क्या आपने अब तक सुना है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको प्रोग्राम के टाइम पे तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है लेकिन जब आप अपना करियर बनाने जाएंगे या ऑनलाइन टीच करने जाएंगे तो एक बार आपके पास लिखा हुआ हो कुछ आठ दस पॉइंट तो आपका इंटरव्यू मुझे लगता है कि द बेस्ट होगा अगर आप ये पॉइंट्स अभी याद है, लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बड़े अक्षर में ये जो सात आठ पॉइंट जो आपको लगता है जिसको पॉइंट मैंने इन द सेंस एक शब्द लिख के रखिए जिससे आपको पूरी स्टोरी याद आ जाए है ना तो वो ध्यान में रखिए आठ दस शब्द लिखेंगे तो पूरा इंटरव्यू आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे कुछ शब्द आपको नोट डाउन करने हैं तो ये काम कीजिए और लीजिए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और बात कर रहे हैं हम लोग ज्योश्नाथ जी से सुनते रहो मुस्करो और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो गुनगुनाते रहो सुबह शाम भोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और मुझे लगता है कि आपने गाने के साथ साथ मैंने जो होमवर्क दिया था वो आपने नोट कर लिया होगा <laughs> तो चलिए मैं अजूम करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी जो है अच्छे विद्यार्थी हैं और अगर आप टीचिंग फील्ड में आपको नया कुछ करना है और ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाना है तो ये बहुत ही अच्छा शो है आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको ज्योश्ना जी दे रहे हैं तो पॉइंट्स जरूर लिखिएगा अब आइए बात करते हैं कि इसमें Uh, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ऑनलाइन पढ़ाने में क्या क्या benefit हमको मिलता है जो ऑफलाइन में नहीं मिलता right. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटीज <laughs> है कि आपको पहले तो बहुत बड़ा फील्ड मिलता है जैसे आप अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आप अपने एरिया में पढ़ा सकते हैं आप एक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, सब mm -hmm. में पढ़ा सकते हैं? Mm -hmm. बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं यहाँ आगे पास पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए है ना आप पूरा आप एक कंट्री को भी पकड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया पकड़ लिया आपने आप चाहें तो बहुत सारे कंट्रीज में भी पकड़ सकते हैं और बहुत जगह करवा सकते हैं मैंने जैसे बोला कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो खुद आपको आगे से आगे लीड देंगे की आप इस बच्चे को पढ़ा दो मेरी फ्रेंड है इसका बच्चा है इनको पढ़ा दो राइट अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो ऑलरेडी वो बहुत स्पेंड करते हैं thousands of dollars spend करते हैं वहां पे promotion करने के लिए अपना तो आपको पना बनाया platform मिलता है जिसको आपने बहुत सुंदरता से संभालना है uh, opportunities इसलिए ज्यादा है because vast आपके पास uh, area है right तो हम ज्यादा करा सकते हैं second subject आप ज्यादा करा सकते हैं वो depend करता है आपकी qualification कितनी ज्यादा है uh, offline में बहुत सारे hindrances आते हैं जैसे आपको travel करना पड़ता है गर्मी हाँ, में धूप में लेकर आना पड़ता है घर में आराम से एसी के नीचे बैठ के आराम से पढ़ा सकते हैं कोई गर्मी सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ता है कभी भी टाइम निकाल के पढ़ा सकते हैं किधर से भी और फ्लेक्सीबल होता है बिकॉज़ पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इट लाइक ट्यूशन फॉर देम तो आप बोल सकते हैं कि जैसे यू नो मैं आज नहीं या प्लीज कल कर ले टाइम पे ज्यादा मत छेड़े टाइम जोन को बिकॉज ऑलरेडी बच्चे रोज कुछ सीख रहे हैं रोज कुछ एक्स्ट्रा सोकर सीख रहा है कोई बच्चा सोकर जा रहा है कोई पियनो क्लास जा रहा है बट ऑनलाइन में आजकल कल पेरेंट प्रेफर करते तो हैं है। है, इसलिए तो है, है बूम लेकर आएगा इस सेक्टर के अंदर और मुझे लगता है की ये कॉम्पिटिशन भी होने वाला बिकॉज हर पेरेंट चाहता है की मेरा बच्चा एक्सेल करे बाकी से तो बाकी सब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो वो एक्स्ट्रा मनी आप डालते हैं hmm. तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसलिए मुझे लगता है इसका कभी आउट ऑफ ट्रेंड ये नहीं होने वाला hmm. और ये बढ़ने ही वाला दिन एंड आई टोल्ड यू कि हमें उनको चीप भी पड़ता है इट्स लाइक अगर आप यूएसए डॉलर्स देखते हैं तो करीब इन नाइनटी की लाइन में यू you नो know, रहता ही है डॉलर राइट अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर चेक करते हैं इट्स अराउंडी फाइव रुपीज तो अगर आप टेन डॉलर भी चार्ज करते हैं तो यू आर अबाउट फाइव फिफ्टी रूपीजर आई थिंक इट्स उनके लिए भी आसान है उनके लिए तो आसान है ही बिकॉज कहाना है कहान डॉलर <laughs> देना, hmm. <laughs> देना है तो वो भी अच्छा ही है उनके लिए आ, पेरेंट्स अच्छे होते हैं आप कोशिश करें अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो हफ्ते में वहां पे ये चलता है कि हफ्ते बाद आपको आपका मनी मिल जाता है कोई भी काम करते हो मंथली सिस्टम नहीं है इंडिया के वीकली है तो पैसे वीकली मिल जाते हैं पर अगर आप कंपनी में करते हो तो ऑफकोर्स आप वो आपको सैलरी पूरी महीने बाद ही देंगे उस हिसाब से प्लस सेकेंड थिंग है कि आप अपने गैजेट्स पे भी ध्यान दे सकते हैं hmm. जैसे आप पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स फॉर एन एग्जाम्पल तो अपने पास अगर आपको क्यूब स्क्वायर पढ़ाना है सिलेंडर पढ़ाना है तो वो सब आप अपने पास रखें बॉल दिखा के बताएं ये स्फीयर है ये सिलेंडर है फिर आपने उसके एजेस बर्टिस फेसिस बताने फॉर एन एग्जाम्पल तो आप टच करके बता सकते हो ये एज होता है ये फेस होता, hmm. होता है ये शार्प होता है ये फ्लैट होता है ये कर्व सरफेस होता है तो इस हिसाब से आप चीजें रख कर समझाएंगे मतलब जितना क्रिएटिविटी कर सकते सकते हैं, जितना मैथमेटिक्स और किसी भी चीज़ को इस को इस अच्छा पढ़ा हैं। तो ज्यादा बोलने पे फोकस ना करें बच्चे देखने से सीखते हैं ये साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे रंग बिरंगी चीजें देखते तभी हम देखे छोटे बच्चों को भी लिखना नहीं पहले सिखाया जाता हम तो उन्हें <laughs> याद करवाते हैं की ए फॉर एप्पल होता है बी फॉर बॉय होता है और ये एप्पल बच्चे ऐसे दिखता है पिक्चर होता है उसमें एप्पल ज़्यादातर पिक्चर के माध्यम से हम लोग शब्द देते हैं और हम एक तो साल बाद उनको कहीं ए लिखना सिखाते हैं बी सी डी है ना तो इस तरह से ये साइकोलॉजी वर्क करती है देखा हुआ हम कभी नहीं भूलते तो इंसान अभी हम किसी को मिलते हैं तो हम कहते है मुझे आपका चेहरा याद है बट आपका नाम नहीं याद है मगर तभी ये नहीं कहते की अरे मुझे आपका नाम तो याद है बट आपका चेहरा ना, नहीं याद आ रहा बिकॉज हम मेमोरी जो है हमारी पिक्चर जोशना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समझदारी है और पैसे भी जो है बैठे बैठे आपको हफ्ते में ही मिल जाता है और आसान हो जाता है और फ्लेक्सिबल हवरस आप चूज़ कर सकते हैं ये भी एक बात है और बड़ा अच्छी तरह से आप जो है ऑफलाइन से ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं स्काई इज़ लिमिट है और ऑफ़लाइन में तो सिर्फ आपको वही आठ घंटे वहाँ पर इंगेज रहना है फिर जाने आने के लिए एक दो घंटा अगर दूर है तो नज़दीक है तो अच्छी बात है लेकिन नज़दीक इतना स्कूल आपको तो मिलेगा नहीं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे ही जाके आप पढ़ाएंगे तो वो दो घंटे अलग सा माना आठ और ये दो घंटे अगर आपको लगेंगे तो दस घंटे जो है आपके उसमें चला जाता है और आपको पेमेंट एक ही बार मिलेगा <laughs> अब यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन जुड़ जाते हैं तो आप 10 तो कंट्रीज़ में जैसे अभी पढ़ा रही योजना जी वैसे आप 10 जगह अगर 10 कंट्रीज में पढ़ा रहे हो तो आपको 10 वीकली पेमेंट्स मिलेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी है ना तो सुन के भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको है ना खुशी हो रहा होगा गुगली गुगली जैसा इग्लू इग्लू फील हो रहा होगा तो ज़रूर आप इस फील्ड के लिए अगर तैयार होना चाहते हैं तो अभी से मकसद बनाइए अगर आप टेंथ या ट्वेल्थ में हैं आप तो बी वग़ैरह ज़रूर कर लीजिए और साथ में ऑनलाइन का जो है वो ट्यूटोरियल यूट्यूब में भी आप सीख सकते हैं बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं जिन्हें हम देखना भूल जाते हैं हम फिल्म या फिर क्लिप्स या शॉर्ट्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं हमारा टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता अगर किसी ने कोई स्टडी वाला या बिजनेस वाला यूट्यूब लिंक भेजा है तो हम लोग मुश्किल से एक मिनट देख देते फिर छोड़ देते हैं उसको है ना तो ये मत कीजिए आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे और इसमें सीखें आप सीखें और सीखने के टाइम पर आप एक नोटबुक पेन जरूर साथ में रखें ताकि वो पॉइंट लिख के रखने से क्या हो जाता है कि आपको याद होता है जैसे अभी अभिजोश्ना जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि पिक्चर हमें याद रहता है शब्द याद नहीं रहता तो पिक्चर के लिए आप भी जो पढ़ रहे हो सुन रहे हो उसको पिक्चर के टाइप में आप याद करके रख लीजिए थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए उसका जैसे ही आप हो गया तो थोड़ा टाइम एक आधा घंटा जो है आप फिल्म देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ में जितना टाइम उसको दे रहे हो उससे आधा टाइम भी अगर आप देंगे ना तो भी आप जो है मास्टर बन जाएंगे ऑनलाइन के ठीक है और ऑनलाइन तो आसानी से आप कर सकते हैं कि गैजेट यूज़ कर रहे हो उसकी जगह पर आप अगर लैपटॉप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं वर्क के लिए आपको मोबाइल से ज़्यादा लैपटॉप काम करेगा क्योंकि वहाँ पर आपका पिक्चर वगैरह जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है बहुत आसानी से दिखा सकते हैं और उसमें बड़ा पिक्चर भी दिखेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा तो इसी आप ये जो है थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी आप हासिल करें और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके पास होंगी भी ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनके पास आज लैपटॉप या मोबाइल नहीं होगा गैजेट तो है बस उसका उपयोग करने का अभी टाइम आ गया है और आने वाला समय जो है ऑनलाइन पढ़ाने का ही है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ये फ्लैक्सीबल है और क्योंकि अभी देखिए हमने कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें आ गई तो हमें ये सिखा के गई कि कुछ भी ऐसा सिचुएशन आपके विपरीत हो जाता है तो आप जो है ऑप्शन आपके पास है तो उन ऑप्शंस को जरूर अपने साथ रखिएगा जोश्ना जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो मैं चाहूँगा कि एक मोटिवेशन वाली कोई स्टोरी जो आपको इन चीज़ों को करने में मोटिवेट करता हो तो थोड़ा सा वो बताइए आप कभी लाइफ में स्टक्क हो जाते हो या बचपन में आप पढ़ाई में बोर हो गया होते हो कैसे अपने आप को आपने मोटिवेट किया था वो थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्र भी अपने आप को मोटिवेट रखे और पढ़ाई करते रहे बिल्कुल बिल्कुल Uh, दो चीज़ें होती है लाइफ में आई थिंक मोटिवेशन की ज़रूरत उनको होती है जिनको कभी लाइफ में दिखता है कि मैं कुछ और कर सकती हूँ या कोई और मेरा खर्चा उठा सकता है uh, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ना उनके लिए ये एक नेसेसिटी हो जाती है उनको मोटिवेशन की मेरे को लगता है ज़रूरत ही नहीं होती उनको पता है फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा हाँ पर जिनको लगता है कि मैं कौन से साइड में जाऊँ तो इस सेक्टर में आने के लिए ये मोटिवेशन है कि इसमें आपको खुशी बहुत मिलती है because जी। म, मैंने बोला आपका जो है, उसको चीजें चलाकी आती है वो जो है आपके मन पर है मुंह पर है है ना तो आपका क्लाइंट बहुत इनोसेंट क्लाइंट है वर्ल्ड का तो इसलिए ये अच्छा है पॉजिटिविटी बच्चों से बहुत मिलती है बहुत हंसना खेलना, खेलना भी होता है साथ में हाँ ये भी होता है कि पेरेंट्स से भी आपको बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलती है जब आप पे, पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारी नहीं सुनता आपकी मानता है तो आप इसको बोलो ये करें <laughs> तो इतना अच्छा लगता है कि आप दुनिया में कितने लोगों के फेवरेट हो वेलकम वेलकम <laughs> तो इतने लोगों के आप फेवरेट हो ये आप हमें मोटिवेट करता है रोज काम पे, काम पे जाने के लिए या कह लीजिए रोज लैपटॉप खोलने के लिए <laughs> कि ये हमको दोबारा से हम ये हेल्प कर सकते हैं किसी की किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं इतना थैंक यू करते हैं yeah. वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो थैंकफुलनेस की कमी जो हम कहते हैं आजकल हमें कोई पूछता नहीं है वो चीज़ की कमी पूरी हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा yeah. ही अटेंशन मिलने लग जाती है yeah. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग ये मुझे मोटिवेट करता है बच्चे की हंसी स्माइल एंड बहुत आई थिंक बहुत कूल cool प्लेटफॉर्म है जिसमें स्ट्रेस इतना नहीं है आई थिंक जितना अदर सेक्टर्स में है पर बट वन थिंग आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए यहाँ भी इट सीम्स इजी इट सी बेटरी मगर ये बहुत ज़्यादा फैशन और हार्ड वर्क जो है ये मानता है जी जी जी जोशना जी।, जी, जी।, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र आपकी ये मोटिवेशन की बातें जो है याद रखेंगे और कभी कभी हमें जो है फन भी लगता है अच्छा भी लगता है लेकिन अगर हम लोग हार्ड वर्कर या मेहनती नहीं है तो शायद वो काम पूरी तरह से हम लोग सफल नहीं होंगे ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप जिस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों को ज़रूर करें लेकिन उसके साथ में एक सेल्फ मोटिवेशन रखें कि आपको दी बेस्ट देना है जब भी आप काम करो तो आप पूरी तैयारी के साथ काम करो और पूरा अच्छे से अच्छा जो है चीज़ देने की कोशिश करो तो आपका जो है बहुत अच्छी तरह से नाम भी होगा और काम भी होगा तो चलिए दोस्तों अब जाते जाते मैं जो जैसे क्या पूछना चाहें तो सारे सवाल आपके तो क्लियर होंगे है ना कुछ रहा तो नहीं अगर कुछ रह गया तो कोई बात नहीं आप अगले एपिसोड सैटरडे को फिर सुनेंगे तब हम लोग क्लियर करेंगे आपकी बातें आप चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करके अपना क्यूरीज आपका कोई भी सवाल हो करियर से रिलेटेड जरूर भेज दीजिएगा अगर ऑनलाइन वाली भी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि रह गया है तो ज़रूर भेजिए हम लोग फिर आपको अगले हफ्ते जो है उन बातों पर काम करेंगे और उसका जवाब भी देंगे और अभी ज्योस्ना जी को मैं कहूँगा कि जाते जाते एक छोटा आप आप अच्छा हैं, हैं क्या आपको मिला है, <laughs> है बाबा के क्यूँकी यहाँ बहुत मेंटल फिटीक बहुत होता है टीचिंग एक बहुत ही थकाने वाला प्रोसेस किसी को पकड़ के सिखाना उसको भागना चाहता है उसका मन भागना बच्चों का मन उसको पकड़ना परफॉरमेंस भी लेकर आनी पड़ती है सिर्फ हम मजे नहीं कर सकते और पेरेंट परफॉरमेंस चाहते हैं तो जब उनको चाहिए स्कूल में अच्छा करे बच्चा नहीं, तो नहीं, इसके लिए वो प्रेशर मेरे पे होता है कि मैम इसको ये भी अभी समझ नहीं आया आप एक बार दोबारा कराओ तो इसलिए आ, आता है कई बार स्ट्रेस तो वो सिर्फ बाबा का अगर हम सुबह उठ के मुरली ना करें अमृतवेला नाम कर रही <laughs> और बीच में भी एक बार बार मैं करती चार साढ़े चार बजे के करीब वो भी मुझे ऑस्ट्रेलिया वर्किंग खत्म हो जाता है इससे लेट कोई कंट्री है नहीं है <laughs> तो हमारा चार बजे तक हम मैक्सिम इंडिया में जो है वो काम कर सकते हो अगर आप फॉरन में कराना अगर आप इंडिया में कराना चाहते हो तो काम आपका चार बजे से शुरू होगा बिकॉज स्कूल ओवर होता है बच्चे घर आते हैं उसके बाद तो फिर मैं उसके बाद वाइंड अप करती हूँ चार बजे के बाद फ्रेश करती हूँ अपने आप आपको मुरली से फिर शाम उसके बाद हम अच्छे से बातें बूते करते हैं हमारे पी के फैमिली है बहुत अच्छी जिनके प्रॉब्लम सुनते हैं है <laughs> ना और दूसरे को खुश करने से जब हम दूसरा सामने वाला होता है तो हमारे दिमाग में केमिकल्स रिलीज होते हैं डोपामिन <laughs> जैसे हमें हमेशा कहती हूँ कि चार हार्मोन्स हमें चाहिए डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन वो हम जब मुरली पे जाते हैं घर से निकल कर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मुरली करने घर से बाहर जाए ऑनलाइन बिल्कुल ना करें तो वो जब आप करते हैं तो सेटन रिलीज होता है आप करते हैं <laughs> ना डोपामाइन रिलीज होता है मुरली सुनने से पॉजिटिविटी रिलीज होती है बिल्कुण, बिल्कुण. तो प्लीज आप मुरली जरूर जो है ये हमारी लाइफ की जान है एक दिन भी ना करें तो हम मेंटली सिक हो जाते हैं <laughs> इसलिए चलिए जोशना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने अपना सीक्रेट भी ओपन कर दिया कि आपको कहाँ से बूस्टर्स मिलते हैं आपकी जो है बूस्टिंग कहाँ से होती वो भी आपने बताया कि राजयोग मेडिटेशन का टेक्निक आपने समझ लिया है और ब्रह्म कुमारी उसको फॉलो करते हैं उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं जिससे आपको जो है आपके मानसिक स्थिति जो है बहुत अच्छी बन जाती है और आपने कहा जो केमिकल्स रिलीज़ होने हैं वही रिलीज़ होते हैं टॉक्सिनस नहीं रिलीज़ होते हैं ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और सेरोटोनिन जो है आपको हमेशा खुशी देता है तो डोपामिन भी खुशी देता है आपको फ्रेश फील कराता है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए लेकिन इसको अपन तो आप खाने से भी मिल सकता है अगर चॉकलेट खा लेते तो आपको अच्छा लगता है ना मीठा खाने से तो आपका सैरेटनिन रिलीज हो जाता है लेकिन वो टेम्प्रेरी हैं जब तक खाएंगे तब तक लेकिन उसके बाद क्या है ना जैसे ही आप अंदर गिल लिया गले के नीचे चला गया तो फिर खुशी ख़त्म फिर लगता है कि और एक चॉकलेट खाए लेकिन यहाँ जो है ना परमानेंट आपको जो है एक ऐसा नॉलेज के आधार से आपका सैरेटिन रिलीज होता है जो आपको हमेशा जो है बिना पैसे के आपका सैरेटिन बनता रहेगा तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ज्योश्ला जी के पास है तो अगर ज्योशला जी जैसे आप भी अपने सेरेटिन खुशी का केमिकल दोपा रिलीज करना चाहते हैं तो आप भी ब्रह्मा कुमारी से जाइए और सीखिए और परमानेंट फ्री में अपने आप को खुश रखिए शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार करियर ऑप्शन में आज हमने एजुकेशन सेक्टर और भी ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बातें की हैं और आशा करूंगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर इस पे काम कीजिए और अपने करियर को बेहतर बना ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते तब तक, तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणी और ज्योस्ना जी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सुना है सुनते रहो मस्कुराते रहो